कहीं यही वो मर्डरर नहीं है विक्रांत ने कभी उम्मीद भी नहीं किया था कि रोबोट में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में उसे ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा दरअसल पहले जब विक्रांत ने रोबोट के कैमरे में रिकॉर्ड हुए फुटेज को देखा तो उसमें इतना ही दिख रहा था कि एक पुलिस वाला जो कि सादे कपड़े में था वो फायर एक्सटिंग लेकर आग बुझाने के लिए जा रहा था फुटेज में इस पुलिस वाले का चेहरा नहीं नजर आ रहा था फुटेज में सिर्फ उसका आधा शरीर ही नजर आ रहा था पहले तो विक्रांत को यह सब नॉर्मल लगा लेकिन तीन चार बार इस को देखने के बाद विक्रांत ने काफी अजीब सी चीज नोटिस की और फिर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल विक्रांत ने नोटिस किया कि जब ये सादी वर्दी पहने ये पुलिस वाला आदमी फायर एक्सटिंग निकाल रहा है तब तक वो वहां आग लगी भी नहीं थी रोबोट कॉरिडोर में चलता हुआ जा रहा था और पहले वो पुलिस वाला आदमी फायर एक्सटिंग निकालता दिख रहा था और फिर जब रोबोट आगे पहुंचता है तब तो वहां पर डस्टबिन में आग लगता हुआ दिखाई दे रहा है विक्रांत ने रोबोट की टाइमिंग को भी चेक किया जिस समय पर फायर एक्सटिंग निकाला जा रहा है उसके महज 10 या 20 सेकंड बाद डस्टबिन में आग लगती दिखाई दे रही थी हैरान करने वाली बात यह है की आखिर आग लगने से पहले ही वो पुलिस वाला फायर एक्सटिंग्विशर क्यों निकाल रहा था क्या उसे पहले से ही पता था कि यहाँ पर अब आग लगने वाली है और वो आग बुझाने की तैयारी कर रहा था नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता अगर वो आदमी पहले ही फायर निकाल रहा था, तो इसका मतलब उसे पता तो था कि यहां पर आग लगने वाली है लेकिन वो आग बुझाने की तैयारी नहीं कर रहा था बल्कि वो फायर एक्सटिंग को खराब करने की कोशिश कर रहा था उसने मौका पाकर फायर एक्सटिंग का प्रेशर रिलीज कर दिया था और फिर जब वहाँ पर आग लगी तो फिर खुद ही भागता हुआ फायर एक्सटिंग लेकर वहां पहुंचा रहा होगा उसे पहले से ही पता था कि फायर एक्सटिंग खराब है इसका मतलब कि मेडिकोर फार्मा के सीरियल मर्डर केस में यह पुलिस वाला भी इन्वॉल्व है मेरा शक सही निकला मुझे शुरू से ही शक हो रहा था कि कोई ना कोई अंदर का आदमी जरूर इस का मिला हुआ है लेकिन ये शख्स कौन है अभी बताना बहुत मुश्किल था तो फुटेज में सिर्फ उस पुलिस वाले की आधी बॉडी नजर आ रही है और सिर्फ बॉडी देखकर विक्रांत यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि सोलन पुलिस का कौन सा प्ले करके उसमें से कुछ क्लू ढूंढने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसमें से कुछ भी मिल नहीं रहा था दो तीन बार उसे देखने के बाद विक्रांत को एक और अजीब चीज नजर आई दरअसल उस फुटेज में एक आदमी का पीछे की तरफ से नजर आ रहा था इस फुटेज में उस आदमी का पूरा शरीर दिख रहा था और ये उस शख्स से मिलता जुलता था जो कि पिछली रात विक्रांत को पुलिस कार में बम लगाकर भागते दिखा था अब विक्रांत को समझ में आ चुका था कि उस दिन यहाँ डस्टबिन में आग लगने के दौरान भी ये शख्स यहाँ पर मौजूद था इसका मतलब कि निश्चित रूप से पुलिस टीम का कोई मेम्बर कातिल के साथ मिला हुआ है और हो सकता है की कोई पुलिस का आदमी ही इस पूरे क्राइम को अंजाम दे रहा हो विक्रांत सोच में पड़ा हुआ था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे तुरंत ही याद आया कि लोकेश भी एक बार किसी पुलिस वाले के कातिल के साथ मिले होने की बात कर रहा था ऐसे में वो सोच में पड़ गया कि आखिर लोकेश को कैसे पता लगा कि पुलिस डिपार्टमेंट में कोई कातिल के साथ मिला हुआ है ये जानने के लिए विक्रांत ने तुरंत ही अपना फोन निकाला और लोकेश का नंबर डायल कर दिया लेकिन फिर तुरंत ही उसने फोन कट कर दिया इस वक्त लोकेश हॉस्पिटल में है ऐसे में उसे फोन करने का कोई मतलब नहीं था अंत में विक्रांत ने तुरंत ही सोलन पुलिस ब्रांच फोन करके वहां के ऑफिसर्स को अलर्ट करने के लिए सोचने लगा लेकिन फिर वो रुक गया दरअसल विक्रांत को डर था कि कहीं अगर सोलन पुलिस ब्रांच में ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई और जो पुलिस वाला कातिल के साथ मिला हुआ है उसे भी अगर खबर होगी तो फिर वो अलर्ट हो जाएगा और फिर हो सकता है की वो पकड़ में भी न आए ऐसे में अभी इस खबर को सीक्रेट रखना ही ठीक है वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी अभी जब तक उस पुलिस वाले का पता नहीं लग जाता है तब तक ये खबर सीख रखना ही ठीक है क्योंकि इतना बड़ा क्राइम करना किसी बड़े सपोर्ट की बदौलत संभव नहीं है निश्चित रूप से इस क्राइम में सोलन पुलिस ब्रांच का कोई काफी सीनियर ऑफिसर मिला हुआ है बिना उसके सपोर्ट के ये सब करना संभव नहीं है इसलिए अभी किसी भी हालत अभी ये न्यूज बाहर नहीं आनी चाहिए लेकिन ये पता कैसे किया जाए की कि वो पुलिस वाला कौन है विक्रांत ने फिर तुरंत ही अपना फोन बाहर निकाला और उसने फोन में हर्षित का नंबर खोज निकाला और इसे डायल कर दिया लेकिन फिर उसके दिमाग में एक और आइडिया है। विक्रांत ने तुरंत ही फोन कट कर दिया विक्रांत को याद आया कि उस दिन लोकेश और पुलिस ने बताया था कि कार में जो बम ब्लास्ट हुआ था वो रिमोट के जरिए किया गया था ऐसे में वो ब्लास्ट निश्चित रूप से उस कार के कहीं आसपास से किया गया था यानी कि कार में ब्लास्ट करने वाला शख्स उस दिन घटना स्थल के करीब ही था और उसने ही रिमोट के जरिए इसमें ब्लास्ट किया था क्या पता जब पुलिस वहाँ पहुंची थी तब भी वो ब्लास्ट करने वाला शख्स वहाँ पर मौजूद रहा हो एक पुलिस वाले के लिए यह सब करना कितना आसान रहा होगा सबसे पहले उसने ही प्रोफेसर खुराना की गाड़ी में बॉम्ब फिट किया रहा होगा और फिर उसने ही धीरे से रिमोट दबाकर उस गाड़ी में ब्लास्ट किया रहा होगा। इसके बाद वो चुपचाप वो पुलिस की टीम में जाकर मिल गया होगा ऐसे में कोई भी उसके ऊपर शक भी नहीं कर सकता विक्रांत को याद आया कि जब प्रोफेसर खुराना के पीछे पुलिस टीम लगी हुई थी तब पुलिस की एक गाड़ी खुराना की गाड़ी के बिल्कुल नजदीक थी चराकी उस से करीब था। कितनी उसने काम किया किसी को उसके ऊपर कभी शक भी नहीं होने वाला था जब विक्रांत खुद वहा घटनास्थल पर पहुंचा था तो उसका ध्यान इस तरफ गया ही नहीं उसने तो उन तीनों पुलिस वालों की शक्ल भी ध्यान से नहीं देखी थी उसे बस इतना ही याद था कि वहां तीन पुलिस वाले प्रोफेसर खुराना की गाड़ी के सबसे करीब चल रहे थे लेकिन इन तीन पुलिस वालों में से काल के साथ कौन मिला था यह जानना थोड़ा मुश्किल था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ओ गॉड विक्रांत हैरान होकर उस दिन की बात याद करने लगा उसने तुरंत ही अपने अदृश्य शक्ति के टूल में से मेमोरी डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया और फिर तुरंत ही उसके दिमाग में एक टीवी की तरह स्क्रीन बनकर शो होने लगी जिसमें उसे उस दिन का सारा सीन साफ साफ दिखाई देने लगा विक्रांत ने देखा तो पता चला कि जब वो लोकेश और अन्य पुलिस फोर्स के साथ बम ब्लास्ट होने वाली लोकेशन पर पहुंचा तो वहां पर उसने देखा कि पहले से पहुंची हुई पुलिस टीम में कुल तीन पुलिस वाले थे उन लोगों को थोड़ी बहुत चोट भी लगी थी और जब बाकी की पुलिस टीम वहां पर पहुंची तो उन तीनों में से दो पुलिस वाले तो आग बुझाने में लगे हुए थे लेकिन एक पुलिस वाले ने आकर खुद विक्रांत को इन्फॉर्म किया था कि फायर एक्सटिंग बंद हो चुका है लेकिन तब भी विक्रांत का ध्यान सिर्फ उस जलती हुई कार पर था उसने इस पुलिस वाले का चेहरा भी नहीं देखा था लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि अगर कोई पुलिस वाला से मिला हुआ है तो फिर वो यही पुलिस वाला था विक्रांत के दिमाग में वो सारा सीन किसी फिल्म की तरह चल रहा था। उस पुलिस वाले की उम्र तकरीबन 40 से 50 साल के बीच या हो सकता है कि उससे थोड़ी ज्यादा ही रही हो वो अधेड़ उम्र का दिख रहा था विक्रांत ने इस सीन को थोड़ा और क्लियर करने के लिए थोड़े और देर तक उस सीन को याद करता रहा आगे के सीन में कुछ पुलिस वाले उस संदिग्ध पुलिस वाले का नाम लेते भी दिख रहे थे उसका नाम कुछ कुलदीप सिंह करके था विक्रांत ने अपनी मुठ्ठी कसके बांध ली यहाँ तक कि उसके हड्डियों में से कट-कट की आवाज आने लगी साले अब तो पकड़ में ही आ गया देखता हूँ तुझे अब कौन बचाता है विक्रांत गुस्से में आकर अपना दाँत पीसते हुए कहा